श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी शारदानंद श्री रामकृष्ण से परिचय होने के साथ ही उनके श्रीमुख से नरेंद्रनाथ की प्रशंसा सुनकर शरद उनसे मिलने गए वैसे ठाकुर के पास आने के पूर्व ही नरेंद्रनाथ से उनकी भेंट हुई थी परंतु उस समय एक भ्रांत धारणा के कारण वे उनसे परिचय अथवा बातचीत करने आगे नहीं बढ़े उन दिनों शरद चंद्र को खबर मिली थी कि उनका एक बाल्य मित्र स्वभाव से उचृंखल हो गया है एक दिन वे स्वयं ही स्थिति का पता लगाने मित्र के घर गए वहाँ बैठकर वे मित्र के आने की प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि उसी समय एक युवक अत्यंत परिचित की तरह उस कमरे में आया और अपने मन की मौज में एक हिंदी गाना गुनगुनाने लगा शरद को उस युवक का व्यवहार पसंद नहीं आया इतने में मित्र आ पड़े पर वे शरद की ओर विशेष ध्यान न देते हुए उस युवक के साथ बातचीत करने में तन्मय हो गए अब तो शरद और भी नाराज हुए फिर भी सौजन्य के नाते वे वहीं बैठे हुए उनकी चर्चा सुनते रहे अंत में उन्होंने यह धारणा बना ली कि इस युवक की संगति के कारण ही उनका मित्र गलत रास्ते पर चलने लगा है क्योंकि इस प्रकार के अन्य युवकों की ही तरह इस व्यक्ति की भी और करनी में मेल नहीं है मुख मुख से से से भाव व्यक्त करने पर भी उसका आचरण निश्चय ही इसके विपरीत है। कुछ महीने बाद ठाकुर के मुख से की प्रशंसा सुनकर शरद जब उनके घर गए, तो विस्मय अवाक हो देखा यह तो वही युवक है इस निराधार भ्रांति के दूर हो जाने के बाद नरेंद्र शरद के परम प्रिय सखा हो गए और उनके बीच मित्रता स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील श्री रामकृष्ण ने अपना प्रयास सफल होता देखकर कर हंसते हुए कहा गृहिणी जानती है कौन सी हंडी पर कौन सा ढक्कन ठीक लगता है शरद और नरेंद्र के बीच प्रीति के अनेक उदाहरण मिलते हैं एक दिन शरद चंद्र नरेंद्र नाथ के घर गए और उनके भजन गाने को कहा उनसे भजन गाने को कहा नरेंद्र तुरंत सहमत हो गए और तानपुरे का सुर मिलाते हुए कहा तू तबला संभाल शरत ने बताया कि वे इस विद्या से अनभिज्ञ हैं बहुत ही आसान है कहकर नरेंद्रनाथ ने मुंह से बोल बोलते हुए हाथ से बजाकर उन्हें कई ठेके सिखा दिए इसके बाद गाने बजाने का दौर चलने लगा केवल संगीत के निमित्त ही उनका मिलन होता हो सो बात नहीं कई बार तो उच्च विषयों पर चर्चा करते हुए वे इतने तन्मय हो जाते कि उन्हें स्थान काल का ज्ञान भी नहीं रह जाता था एक बार इसी प्रकार के एक विषय पर चर्चा करते करते दोनों मित्रों ने एक दूसरे को घर पहुंचा आने के लिए कई बार दोनों घरों के बीच का फासला तय किया नरेंद्र ने जब अपने घर तक पहुंचने पर देखा कि चर्चा पूरी नहीं हुई है तो वे फिर शरद के साथ उनके घर की ओर चले इसी प्रकार शरद भी अपने घर घर से नरेंद्र को साथ लेकर उनके घर की ओर चले। इस आश्चर्यजनक है अठारह सौ चौरासी ईस्वी के जाड़े का मौसम था शशि और शरद दोपहर के पहले ही नरेंद्रनाथ के घर गए और वहां श्री रामकृष्ण के बारे में वार्तालाप करने में इतने तल्लीन हो गए कि संध्या हो आई तब तीनों लोग देहुआ तालाब के किनारे टहलने गए वहां भी नरेंद्रनाथ का मनमोहक वार्तालाप चलता रहा घड़ी ने टन टन कर नौ बजाए अतः निरुपाय हो नरेंद्रनाथ उन लोगों को घर पहुंचाने चले वहां पहुंचकर भी बातें समाप्त ही नहीं होती थी इधर रात अधिकाधिक गहरी होती जा रही थी अतः शरत ने नरेंद्र को जलपान करा देना उचित समझा उनके अनुरोध पर नरेंद्र घर के भीतर गए परंतु प्रवेश करते ही अचानक ठहर कर बोले अरे यह मकान तो मैंने पहले भी देखा है इसमें किधर से होकर किधर जाया जाता है किधर कौन सा कमरा है आज आदि सब कुछ मेरा जाना हुआ है कितने अचरज की बात है जलपान के उपरांत नरेंद्र घर लौटे शरद की दृष्टि में श्री रामकृष्ण पहले एक सिद्ध व्यक्ति या ईश्वरदर्शी महापुरुष प्रतीत हुए थे परंतु नरेंद्र के साथ इस चर्चा के फलस्वरूप उन्होंने उन्हें अवतार के रूप में जाना इतना ही नहीं नरेंद्र ने ज्वलंत भाषा में अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों को व्यक्त करते हुए मानो उनके लिए शास्त्र वर्णित रहस्यों का द्वार खोल दिया वे भक्ति से परिपूर्ण से हो श्रद्धा से नतमस्तक हो गए 1885 ईस्वी में शरद के एफ की परीक्षा पास कर लेने के उपरांत उनके पिता ने उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती करना चाहा परंतु यह सोचकर कि ठाकुर तो डॉक्टर एवं वकीलों का अन्न ग्रहण नहीं कर सकते शरद को शंका हुई अंत में अपने विश्वस्त मित्र नरेंद्र की सलाह के अनुसार ये चिकित्सा विज्ञान पढ़ने को अग्रसर हुए इस प्रकार नरेंद्रनाथ को केवल मित्र मानकर ही वे संतुष्ट नहीं हो गए थे वरन धीरे धीरे उन्हें अपने हृदय में नेता का स्थान भी प्रदान किया था कई विषयों में तो वे नरेंद्रनाथ का अनुकरण ही किया करते थे उनसे संगीत सीखने के फलस्वरूप शरत ने उनके गाने की शैली को बहुत कुछ आत्मसात कर लिया था और जीवन के अंतिम दिनों तक उसे भूले नहीं थे